प्रवेश करते हैं हमारे वेद के ऋषि हैं हिरण्य स्तूप उनके दूसरे सूक्त में हम चल रहे हैं प्रथम सूक्त में और दूसरे सूक्त के पूर्व की ऋषाओं में हमने विस्तार से जाना कि किस प्रकार एक दहकते हुए आग के गोले को जो ये ग्रह था किस प्रकार जलावतरण हुआ और इसको धीरे धीरे शांत किया गया और इससे पूर्व भी ऋषियों ने हमें बताया वेद ने कि जीवन और जल आकाश से धरती पर लाया गया था ये अपने आप उत्पन्न नहीं होते और जब जीवन को इस धरती पर उतारा तो यहाँ की माया के प्रभाव पेड़ पौधे और वनस्पतियों को कद्रु के जो बीज थे उससे सरी सिपो और नागों की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई वनस्पतियों के उपरांत और ये सब करने के उपरांत ही जब जीवन को उतारा गया तो जो विशाल कायद जीव थे वो मायाओं के द्वारा उनका क्षरण होता गया और वे नष्ट होते गए तो उसके उपरांत यह निर्णय लिया गया कि जीवन को इस प्रकार उतारा जाए कि वो स्वयं को निर्मित कर सके और मायाओं से संघर्ष कर सके तो वहीं से यज्ञ को सूक्ष्म रूप से प्रत्येक शरीर में आत्मा के रूप में उतारने की कल्पना साकार की गई कि जीव के साथ उस शरीर में शरीर की रक्षा करने वाला आत्मा जो सचराचर सृष्टि का सूक्ष्म लेकिन पूर्ण बिंदु है अजर अमर अविनाशी है जो परमात्मा का ही स्वरूप है उसे आत्मा बनाकर सबकी देह में उतारा जाए जिससे मायाओं के द्वारा क्षीण होते उनके शरीरों की पुनर्संरचना वो कर सके जो आज आप सब के शरीर में निरंतर होती है तथा वो आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की भांति ही उनकी देह से एक नूतन सृष्टि संतति के रूप में वंश के रूप में प्रकट कर सके जिससे जीवन निरंतर धरती पर रखा जा सके और वो ग्रेविटीज माया के द्वारा नष्ट ना हो तो इस प्रकार वेद ने हमारे सामने जीवन का एक समीकरण रख दिया है कि शरीर घर है जैसे आपका घर होता है बिल्डिंग होती है आत्मा का बनाया हुआ घर है ये और आत्मा स्वयं निरंतर इसकी रक्षा और इसका पुनर्निर्माण कर रहा है और जीव आत्मा के लिए ये बनाया गया है जीव के लिए और इस प्रकार ये जीवन का समीकरण है जीव शरीर प्रकृति और आदमा और जब तक ये तीनों बिंदु नहीं जुड़ते सृष्टि जीवंत और स्पष्ट नहीं होती है प्रेत योनि में आत्मा का भाव न रहने के कारण प्रेत के पास शरीर भी नहीं होता है तो इस प्रकार नाना अनुसंधानों के द्वारा मानव को धरती पर उतारा गया आप लोगों को प्रकट किया गया जिसे आज पाश्चात्य विज्ञान खोज रहा है उसे वेद अनंत काल से हम बच्चों को गुरुकुल में शिशु अवस्था में पढ़ा रहे हैं ग्यारहवें साल में जब वो गुरुकुल में प्रवेश पाता है तो ऋग्वेद से ही हम उसे पढ़ाना शुरू करते हैं एक तरह से वो जिंदगी की अपनी प्राइमरी क्लास में होता है और एक एक ऋचा ऋचा करके उन्होंने जीवन के सारे समीकरण पढ़ाए और विशेष बात इसमें यह है कि जो भी विज्ञान इसमें आ रहा है वो मात्र उदाहरणार्थ है नॉट दैट इट्स अ बुक ऑफ साइंस लेकिन उस विज्ञान को केवल उदाहरण में दे रहा हूं और बच्चे को पढ़ा रहा के कैसे वो अपने को सजाए सवारे मैं उसके आत्म तत्व को ही स्पष्ट कर रहा हूं एक किसान था और उस किसान ने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया महीनों लगा रहा हाथ से मट्टी को गोड़ने के बाद भी जोतने के बाद भी मुलायम करता रहा खाद मिलाया पानी के साथ उसका संतुलन बनाया बहुत मेहनत करी बहुत खून पसीना पहाया उसने किसान ने लेकर के वो खेत के पास आया और खेत से कहा खेत देख मैंने तेरी कितनी सेवा की कितनी पूजा और भक्ति के साथ मैंने एक एक कण मट्टी को उत्पत्ति के योग्य बनाया अपने हाथों से बनाया है अब ये बीज में तुझे अर्पित कर रहा हूं बहुत अच्छी फसल देना मुझको जिससे मेरा बच्चे खाए मेरी पीढ़ियां आगे बढ़े वंश चले मुझे भरपूर ऐसी सृष्टि देना तो खेत ने उत्तर दिया हे किसान ये सच है तूने बहुत खून पसीना पाया ये सच है तूने बड़ी भक्ति श्रद्धा और आस्था से मेरी मट्टी को तैयार किया लेकिन जैसे बीज होंगे वैसी ही तो फसल दे पाऊंगा हमारी पूजा पाठ और भक्ति हमारे ये भजन ढोल पीटने इन सब का क्या मतलब यदि हमारे स्वभाव का बीज ही न सुधर पाया तो हमारे वंश क्या चलेंगे हमारे वंश क्या जिएंगे और आज हम उस स्वभाव के साथ ईमानदार नहीं होना चाहते हैं दंभ के लिए पूजा लोभ के लिए भक्ति आसक्तियों के वशीभूत मैं और मेरों के लिए भगवान से उल्टी सीधी प्रार्थनाएं जब स्वभाव का बीज ही गलत है तो वंश सुधरेगा कैसे उसका भला होगा कैसे आज यही अवस्था है हमारी और वेद में मैं इस विज्ञान को भी केवल उदाहरण में देता हुआ उस बच्चे को उसका निज स्वरूप पढ़ाता हूं आज कौन सा घर है तुम्हारा जो सुखी है बीज ही गलत है जब मां बाप का स्वभाव सही नहीं था तो बच्चे सही कैसे होते जब हमें हम अपना ही स्वभाव न ठीक कर पाए तो हमारा स्वभाव ही तो बीज बनके अगली संतति में उभरता तो बताओ वंश बचेंगे भी तो कैसे लेकिन हम यहां सावधान नहीं हैं, ईमानदार नहीं है और वीद कहता है जिसने स्वभाव नहीं धोया उसने राम ही खो दिया वो भक्त नहीं वो सिर्फ नाटक करता है हमें अपने को पढ़ना होगा हमें स्वयं को जानना होगा और जो अपने आप को नहीं पढ़ पाया जो स्वयं को नहीं जान पाया जो अपने अंतर में झुक नहीं पाया जिसने अपने स्वभाव नहीं धोए हैं उसने कोई भक्ति नहीं की है कितनी बढ़िया भक्ति से खेत बनाया किसान ने लेकिन अगर बीज सड़ा हुआ है तो फसल आएगी कहां से उसका वश चलेगा कैसे दूसरों को दोष मत दो अपने अपने भीतर छाको स्वभाव न जाए सब कुछ चला जाए मन मैला ना हो गीता में भगवान ने कहा निर्ममो भाव कि बी क्रूअल मर्सी लेस टू योर अपने लिए बहाने मत झूठ ढूंढना फलाने में ये कहा है फलाने में ये लिखा है और मैं इसलिए कमजोरियां भी कर सकता हूं जो ऐसा सोचता है वो अपना सर्वनाशी स्वयं होता है कहा निर्ममो भाव अपने से कभी ममत मत करना जब जब झूठ दम्भ क्रोध आवेश सड़ा हुआ स्वभाव आए मन में निर्ममता पूर्वक उसे कुचल देना बी वेरी क्रूअल मर्सी लेस टू योर सेल्फ एंड बी वेरी काइंड नाइस टू ऑल बाकी सब पे दया करना बाकी सबको प्यार करना सब में प्रभु भाव रखना लेकिन खबरदार अपने साथ अपने को कभी क्षमा मत करना जो इसे मंत्र के रूप में जीवन में उतारेंगे वे ही वेद को समझ पाएंगे और उन्हीं के जीवन धन्य होंगे वे ही प्रभु पाएंगे हम अपने गलतियों को हम अपने लोभ और लालच को तो थप थपाते रहते हैं मैं और मेरों में जो भी पाप गलती है वो मुझे सुखद लगता है और पड़ोसी की यहां गलती भी है तो हम क्रुअल हो जाते हैं दूसरों के प्रति ना ऐसे व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होता यदि सचमुच भक्त बनना है उद्धार पाना है तो भी क्रुअल अपने साथ कभी दया मत करना अपनी हर गलती के लिए अपने को पू भयंकर दंड देना जिससे दोबारा ना हो और दूसरों की हर गलती को नजरअंदाज करना क्योंकि उन्हें दंड देना तुम्हारा अधिकार नहीं उनका आत्मा उनके साथ है हम सब काम उल्टा करते हैं और स्वांगी ढोंगी बनते हैं खेत को दोष मत दो अपने स्वभाव के बीच सही करो यही वेद ने कहा है और उसी को धो रहा हूं मैं गुरुकुल में बच्चों के सोचो ग्यारह साल के बच्चों को मैं वेद पढ़ा रहा हूं आए ऋचा खोलें, क्या कह रहे हैं अयोदेव दुर्मत आही ही जूहवे महावीरम बाधम रीचीशम नीदस्त नीद से संधि विछेद हो गया समृतिम या स्मृति नहीं है वधानाम, संग समीतिम वीपीश इंद्रशत्रु यही इस ऋषा में भी कह रहे हैं कि आयो देव हे अजर अमर अविनाशी देव जो आत्मा है दुर्मद जो प्रतीक असत्य ज्ञान का विनाश करने वाला जो नित्य जीवतिर में अमर देव है मेरा आत्मा है जो यज्ञ है जो मेरे हर दुर्गंध का नाश करने वाला है आ ही आओ उसका आवाहन करें वह आत्मा जो मुझे भस्मी से आन, से दुर्लभ रूप ला रहा है जिसे हम ऋचा ऋचा पढ़ रहे हैं और इसी ने इस प्रकार सृष्टि की है जो पूर्व की ऋचाओं में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं जो भावे और जो भस्मी को संघार को हर असत्य ज्ञान और मायाओं का भी संघार करने वाला है महावीरम और जो इतना बलशाली है कि जो तू विभाम जो तू माने में तथा वी माने विशिष्ट बाधम माने बाधम बाधाओं को रीजीशम का नाश करके संपूर्ण शक्ति और बल से मृत्यु को परास करता हुआ री जीषम हमें जीवंत ही नहीं अमर भी करने वाला है ना तारी से ना मने जो हमारी तारा कहते हैं आंख की पुतली को और आकाश के सितारों को जो सितारों की भांति ऐसे हम में जगमग है समृतिम और जो अमर सांसों का जीवन के अमृत का के समान वधा नाम हर बाधाओं का नाश करने वाला है वध करने वाला है न माने हमारी है ना संग और साथ ही रू जाना रूझ माने होता काटना पीसना नष्ट करना भस्म कर देना जो हमारे है न मृतदेहों का संघार करने वाला है उन्हें फिर ज्योतियों में उतारने वाला है पीपिश और उन्ही को यज्ञों में ग्रहण करके पी करके जिनका पेशण करने वाला है पीस करके और जो इंद्र शत्रु और जो संपूर्ण मायाओं का संघारक है और जो मन के पापों का भी नाश करने वाला है इंद्र मन को भी कहते हैं उस आत्मा के साथ करना उससे जुड़ के जीना है क्योंकि उससे जुड़े जुड़े ही जी रहे हैं उससे हटके कोई जी नहीं पाता तो उसको भुला के भी नहीं है। बात जो अभी हम चर्चा कर रहे थे वही इस ऋषा में आई है कि ईश्वर को नकार कर हमने मन को ही सब कुछ माना है यही सब कुछ है हमारा यह सत्य है मन जो है मन के चंचलता के वशीभूत भूत आसक्तियों में फंसी बुद्धि और हृदय में बसी अतृप्तियां हमारा सर्वनाश कर देती है हमारे पास दो रास्ते हैं जीने के कि उस उत्पत्ति और सृष्टिदाता जिसकी दया कृपा से एक एक सांस जीवन का एक एक क्षण है हम उसके अनुरूप जिए मन के दम्भ मन की कड़वाहट मन के भेद लेकर चाहिए यह हमको निर्णय करना है यहाँ हम आपको एक बात स्पष्ट कर दें पूर्व की ऋषाओं में जो हम पढ़ते आ रहे हैं तो महाभारत तथा बहुत से पुराणों में इसे नाना कथाओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है त्वष्टा तो ऋषि हैं जो यज्ञ के अनन्य भक्त हैं उन कथाओं को भी ले लेते हैं दुर्भाग्य से वेद के भाष्य करने वालों ने साख्य और प्रमाण के रूप में वो कथाएं दे रखी हैं जो इन ऋचाओं की स्पष्टीकरण इस है इसीलिए वेद किसी की समझ में नहीं आए इन ऋचाओं के स्पष्टीकरण में वो कथाएं हैं न कि कथाएं वेदों के लिए साख्य और प्रमाण है ना तो यहां थोड़ा सा भोला ज्ञान है हमारा तो कथा क्या है कि संक्षेप में कथाएं रखेंगे जिससे कि हम लोग अपने तत्व की राह में आगे बढ़ते रहे त्वष्टा ऋषि हैं, अर्थ भी करते चलो त्व स्था जो सदा अपने दंभ में रहता है वो त्वष्टा है मैं करता हूं मेरी शक्ति से सब होता है। ऐसा ऋषत्व अर्थात पूजा पाठ जप तप साधना और सिद्धियां भी पा जाए तो वो कभी सुखी नहीं होता ये त्वष्टा ऋषि है बहुत भक्त है बड़ी सिद्धियां हैं इनके पास और त्वष्टा में त्वष्ट में स्था स्थित हो गया मन इंद्र और यहां राजा इंद्र देवलोक के अधिपति तो देवेंद्र को लगा कि ये बड़ा बलशाली है त्वष्टा है तुम्हों ने त्वष्टा ऋषि को बुलाया बहुत से पुराणों में बहुत से पौराणिक कथाओं में अलग अलग ढंग से कथाएं यही आई हैं, लेकिन ये केवल इन इनचाओ के स्पष्टीकरण है अब आप कल को मैं कोई उदाहरण दूं, उसके बाद आप उसके माई बाप दादा दादी दादा पर दादा, नाना नानी ढूंढने लगे तो जाहिर है कि जो उदाहरणार्थ बात कही है जिस विषय में कही है उस विषय की आपने तिलांजलि कर दी है तो फिर आपको तत्व कभी समझ में नहीं आएगा यह कथा है कि देवेंद्र ने सोचा कि देवलोक पर अक्षर आक्रमण होते रहते हैं तो मैं भी इस बलशाली त्वष्टा को लाकर के देवलोक की रक्षा कराऊ इस उदाहरण को थोड़ा सा और स्पष्ट करते आशय कोई 20 वर्ष पहले और ज्यादा ही हो गया लेकिन पाकिस्तानी आतंकवाद हमें झेलना पड़ा उग्रवादी आते रहे कभी कश्मीर इशू अब बॉम्बे में तो कश्मीर इशू नहीं था लेकिन वहां पर भी बम कांड हुए सारे भारत में हुए बेसब चलता रहा तो उससे बदला लेने के लिए एक प्रधानमंत्री ने चाहा कि वो पलट वार कर दे पाकिस्तान पर तो उसे समझाया गया कि आपको झेलना होगा वक्त के साथ ये त्वष्ठा उसी का श्रंगार करेगा और आज आतंकवादी पाकिस्तान मिटा रहे हैं गुंडा किसका जो पाले उसका और देवेंद्र को भी यहां ये सनक आ गई और उन्होंने त्वष्टा तो ऋषि को कहा क्या परम सिद्ध हैं तांत्रिक हैं ज्ञानी हैं मेरे देवलोक की रक्षा करो मैं आपका सम्मान करूंगा त्वष्टा तो तो ने कहा तो मैं क्यों करूं मुझे क्या मिलेगा दोनों लड़ गए और कहा तो उनको बड़े सम्मान के साथ लाए थे और कहां आप शत्रु बन गए और त्वचता फिर धरती पर लौट आए अभी तांत्रिक में कई काम करते हैं किसी का हा? वो एक साहब आए कहने लगे कि देखो भूतनाथ ने कहा था कि मेरी लॉटरी निकलेगी और टिकट भी खरीदवाया और लॉटरी नहीं निकली मैंने कहा नहीं निकली थी बोले कैसे मैंने कहा तुम्हारी लॉटरी निकलेगी उसके लिए उसने पूजा हवन तो कराया होगा बोले हाँ तो मैंने उसकी तो निकल गई और एक टिकट पे एक ही तो लॉटरी निकलती है तो तो उठे आप जहां जहां बाहर सत्ता शक्ति और अपने दंभ के लिए भाग रहे हो वहां वहां मिटोगे आप, आपने सर्वशक्तिमान मान महाविष्णु के इंद्र को याद नहीं आई याद आई तो त्वष्टा की और दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए त्वष्टा धरती पर लौटा उनका बेटा विश्व रूप जो था उसी के साथ वो अपना फिर अपने आश्रम में तब साधना करने लगे लेकिन त्वष्टा के मन में कड़वाहट थी और वो इंद्र के विपरीत अपने तांत्रिक यज्ञ और साधना करने लगे इंद्र से नहीं सहा गया और उसने हवन में बैठे त्वष्टा के बेटे को विश्व को मार करके उसका सर यज्ञ कुंड में डाल दिया कहाना गुंडा किसका जो पाले उसका और इस पर कुपित होकर तुरष्टा ने तप करके और इंद्र शत्रु जो भी ऋषा में आया है वृत्रासुर का जन्म का आवाहन किया और उससे अपनी सिद्धियों से वरद किया कि तू न किसी अस्त्र शस्त्र से मर सूखे अस्त्र से नहीं मर सकता तो किसी ज्योतिष ने अवृतरासुर ने इंद्रलोक का इंद्र के देवलोक का संहार करना शुरू कर दिया और इंद्र को भी पराजित कर दिया और इंद्र भागता फिरा महाविष्णु के पास गया तो खीर सागर में लेटे महाविष्णु ने कहा इंद्र उ जाकर के दधीची ऋषि की हड्डियों का अस्त्र बनाओ वो कथाएँ आप लोगों ने सुनी है ऋषि ददीची का भी नाम सुना केवल बता रहा हूँ कि तप और साधना में जो परम पारंगत ऋषि दधीची हैं उन्हीं की हड्डियों का अस्त्र बनेगा और तब वृतासुर मारा जाएगा आप ये जो नैमिषा रहने और चक्रती जाते हैं ये भी उस इसी की कथा प्रसंग की अनुभूतियां हैं स्मृति चिन्ह है तो वहां पर जाकर के देवेंद्रे ऋषि से कहा कि वृत्रासुर को मारना है वृत्र माने होता है चक्र अंधेरा गुमड़ता हुआ अंधेरा काले घने बादल और असुर माने जो देवत्व से हीन है गहरे अंधेरे जो बढ़ते जाते हैं और भटकता जाता है, है जाते हैं हम सब समाधान की जगह और समस्याएं लाते हैं स्वभाव को और गंदा बना लेते हैं ऋषि दधी ने अपनी हड्डियां अर्पित कर दी और उन्हीं की हड्डियों का वज्र बनाया और जब लड़ने गया तो सूखी हड्डियों के कारण वृतासुर को वो परास्त नहीं कर पाया और हार कर सागर के किनारे जा बैठा तब उसने उभरता हुआ फेन देखा जो न गीला था न सूखा था उसने उस फेन को अपने वज्र पर लगाया और उसके प्रहार से वृत्रासुर का वध किया जिसको रक्षक बना के लाया था वही भक्षक बन गया और आप कहते हो स्वामी जी उसका भला किया और देखिए उसने क्या कर डाला हमारे साथ आप भूल गए हो देवेंद्र के साथ भी यही हुआ था सबके साथ यही होता है जो जो अपनी आत्मा से दूर भागेगा उससे अलग हटके सत्ता बनाएगा वो जरूर जिनके सहारे बनाएगा उन सहारों के द्वारा मिटाया जाएगा हम ये भूल बारंबार करते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि इसके दुष्परिणाम ही होते हैं खेत से चाहे जितनी उसकी सेवा कर लें खूब चढ़ावे चढ़ा लें लेकिन अगर बीज मेरे ही सड़े हैं तो फसल अच्छी नहीं होगी और बीज है मेरा स्वभाव तो यहां कह रहे हैं अयोदेव अयो है ना जो अयोदेव है ना इस, इसको जिसके साथ युद्ध ना किया जा सके है ना अयोधेव शब्द जो है ना अयोध्या भी इसी का बना हुआ है अयोध्या अयोध्या माने जिसके साथ जहां युद्ध ना हो सके अयोधेव जो अजय है जो अमर अविनाशी है जिसे युद्ध में ललकार नहीं सकते हैं हम दुर्म और जो सबके मध का विनाश करने वाला जो आत्मा जो यज्ञ है आ ही उसका आवाहन कर उसका संग कर उसके साथ जीने का प्रयास करो आज बाहर सत्ता खोजते हो तो बहुत कमजोर हो जाते हो एक बात बताओ बैसाखी की जरूरत किसको होती है पंगु को और भौतिकताओं के पैसों को ही सहारा मान के जीना एक स्वस्थ जीवन है अथवा पंगुता बोलो हम आत्मा के सहारे जिए हमारे कर्तव्य में कोई खोट ना हो ठीक है कि पैसे के बिना सब्जी भी नहीं मिलेगी लेकिन सहारा ना लें सहारा आत्मा का लें और हमारे कर्म से हमारे कर्तव्य से हमारी निष्ठा से पैसे ने तो आना है आएगा कर मरने विकार रस्ते मां फले यही तो गीता में कहा है आई कैन लिव प्रैक्टिकली मैं बहुत व्यवहारिक रूप से वेद बन के जी सकता हूं क्योंकि सत्य ये है कि सांस धड़कन और क्षण वो दे रहा यह कहना स्वामी जी यहां व्यवहार जगत में ये नहीं होता ये महामूर्खों की बातें हैं वो जो तत्व को नहीं समझते हैं हम कर्तव्य करें फिर हमारे कर्तव्य में हमारी सेवा में हमारे धर्म में खोट ना हो तुझे कोई कमी नहीं होगी आज से चार पांच पांचवें दशक की बात है जब यहां पधारे आए थे तो जंगल में रहे तो सबने कहा चेले चंदे बनाओ तो हमने कहा फिर वेद कौन पढ़ाएगा क्योंकि जब लोगों से कहेंगे अनासक्त होके एक नारायण को अर्पित होके चाहिए तो हम कहते हुए शोभा पाएंगे कि खुद ही चंदों और चेलों के सारी चीरे तो पढ़ाएंगे क्या कल ने सारे मठा दी चाहिए ये झूठे उदाहरण मेरे सामने मत रखो जब मैं कहता हूं कि वो है और वो घटघट वासी है तो है और देखो वेद भी यही कह रहा है बताइए वेद जिसके भीतर तड़प रहे हो उबल रहे हो और जो वेद बन के ही जीना चाहे वो कैसे ईश्वर को नकार के दूसरों से इच्छा करे भूखा रखेगा भूख सह लेंगे अभाव देगा चलेगा लेकिन स्वभाव नहीं देंगे और वैशाखी बाहर खोज के एक स्वस्थ से कोई ललकार नहीं सकता वो सर्वशक्तिमान है वो मुझ में और सब में है तो फिर मैं उसी का होके जीऊंगा हम सब ऐसा कर सकते हैं ये कहना कि बिना झूठ लोभ लालच के काम नहीं होता ये वो कमजोर कायर लोगों की ना समझ लोगों की बात है अरे भाई जब हम सबकी सेवा करेंगे तो आत्मभाव से जो समाज करेगा वो हमारी इच्छा से ऊपर होगा नीचे नहीं होगा क्योंकि प्रभु करेंगे नारायण स्वयं करेंगे एक व्यक्ति आश्रम आता है और कहता है कि तुम आप तो इच्छा नहीं करते स्वामी जी लेकिन ये रख लीजिए ये मंदिर में लगा दीजिएगा सेवा में लग जाएगा और बड़ा प्रसन्न होता है उसी व्यक्ति को चार दिन बाद मैंने देखा कि वो सब्जी खरीद रहा था तो रुक गए उससे कुछ बात करनी थी पूछना था कि भाई ये जो तुमने दिया है इसको कैसे कैसे करना बता दो तो यार ऐसे करना चाहता हूं तुम आ गया तो मैं कर दू क्योंकि सेवा तुम्हारी है तो तुम्हारा आत्मा नारायण जो कहे मैं वही कर दू तो रुक गए और ठेले वाले से कहीं अठन्नी की बेईमानी कर ली उससे कितने की आठने की और फिर उन दोनों में जो झगड़ा हुआ और फिर सारे सदग्रंथ जो गाए गए गालियों के हम चुपचाप वहां से चढ़े व्यक्ति एक है जब उस गंदे स्वभाव वाले के सामने था तो उसका भी स्वभाव रंग ले गया था अठन्नी पे लड़ गए थे और वहां बड़ा दान करके वह अति बहुत प्रसन्न हो गया था लिए कहते हैं कि आत्मा का संग एक क्षण भी न छोड़ना वही पाप करोगे वही स्वभाव सड़ेगा मैले हो जाओगे जब कोई भी नम्र भाव से तुम्हें प्यार करता है तुम्हारी सेवा करता है तो तुम्हारा मन क्या उस पे न्यौछावर नहीं होता सच्चे दिल से होते हो नहीं होते तो क्या लोग तुम पे नहीं होते तो फिर कपट क्यों करते हो पेट में पाप क्यों भरते हो बैर का विष धड़ी का मवाद क्यों अपने अपने पेट में भरते हो वही इस ऋषा में कहा है कि अयोधेव अयोध्या जिसके साथ युद्ध नहीं हो सकता ऐसा देव देवता दुर्मद जो मेरे हर असत्य ज्ञान और पाप का दुर्मति का विनाश करने वाला है सारे दम्भों का नाश करने वाला है आही आज उसी का आवाहन करूं उसी के उसी का सहारा लूं उसे सब कछ मानूं जो हुए, जो भस्मियों को छित्राई हुई मट्टी के कणों को यज्ञों के द्वारा महावीर हाँ यज्ञ के द्वारा उसने मुझे महा बलशाली बनाया सामर्थ्य दी ऊर्ज दिया शक्ति दी शरीर दिया सामर्थ दी तू भी बाधम तथा वो मुझे संपूर्ण बाधाओं से भी अलग करता रहा री जी हर मौत को मेरे जीवन में लौटाता रहा नारी ना दस से इन तारा या की पुतली है काली तुम्हारी इस प्यारी पुतली की भांति उस चमकते हुए तारे की भांति अस्य माने ऐसे साम रेत रित समझते हैं ना है ना जो आत्मा बन करके परमेश्वर के समान वा जो हर बाधाओं का नाश कर रहा है उनको मिटा रहा है ना हमारी संग और साथ ही रूझाना सड़े हुए खंडित होती हुई मायाओं के उस प्रहार से नष्ट होते हुए उन पहाड़ों को भी हमारे लिए पीपीश नष्ट करता हुआ पीसता हुआ जो मन के हर पाप को जो शत्रु बन गए हैं उन सबका जो विनाशक है आज उस आत्मा का साथ कर इंद्र का साथ करना अपने को एक अपमानित सड़ा हुआ जीवन देना है मन नहीं मानता है इसलिए यह काम होना चाहिए अब हम हर जगह भले ऐठ के बैठे हैं लेकिन मांग तो भीख ही रहे हैं दूसरों से सोचो विचार करो और अगर ये मन के भटकाव ना होते अरे जब जो होना होगा तब वो होगा जब जो राम जी चाहेंगे वही होगा क्या हम उस मौज में जी नहीं सकते और याद रखो दूसरे के लिए मन में बैर रखोगे तो क्या तुम्हारा स्वभाव गंदा नहीं होगा बोलो तुम्हारा बीज सड़ेगा और साथ में वंश का नाश होगा अभी हम चर्चा कर रहे थे कि तांत्रिक होने के कारण उनके नौ बेटे थे वो नहीं रहे और पत्नी भी रोती रही और आज भी हम उसी स्वभाव को मानते हैं हम बहुत प्यार करते थे उनको वो भी हमें गुरु और भगवान से कम नहीं मानते थे लेकिन अपने स्वभाव नहीं छोड़ पाए थे उनके गुरु भी उन्हें समझाते थे क्योंकि मन के पाप और बैर ब्याज समेत औलाद को मिलते हैं तो बताओ वंश चलेंगे कैसे और ये सब क्यों करना जबकि कर्ता सब परमेश्वर आत्मा ही है हमारा और गीता में भी भगवान ने कहा कर्मरणे व अधिकार हस्ते मां, मां कर्म फल हेतुर्भू मां संग अस्तु कर्मणि क्या अर्जुन तुझे कर्म का अधिकार हो ड्यूटी करो मुझको अर्पित करके करो अर्थात आत्मा अर्पित होकर करो लेकिन उसके फल और चाहना में मत फंस जाना स्वभाव सड़ जाएंगे विनाश दूर दूर तक हो जाएगा आज आप हर एक से मतलब मतलब के अलावा कोई संबंध नहीं रखते हरेक से ईर्षा तीर्ष तो, तो सोचो कि ये भक्ति का तुम्हारे कोई मतलब है कुछ होगा क्योंकि कर्म फल स्वतः लाएगा तू इच्छा मत कर और कहीं अच्छा आएगा लेकिन तुमने हमेशा मतलब के लिए ही हर सांस जीना चाहा है उसने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे उसने वैसा किया तो हम वैसा करेंगे आज वही पीड़ाएं तो हम ची रहे और इसी को आए या ब्रह्म सूत्र में भी ले लें क्या कहा अक्षरम अक्षर अक्षरम वरान्त धृति ब्रह्मसूत्र है हम ब्रह्मसूत्र के तीसरे अध्याय में हैं और ये दसवां सूत्र है तीसरे अध्याय का अक्षर अब इसको हमारे जो पुराने भाष्यकार है ब्रह्मसूत्र आदि के जो भी वो उन्होंने अब जो भी इसको समझाने के लिए जो हमने उदाहरण कथाएं पुराणों में दी हैं उन्ही का हाँ, उपनिषदों में दे रखे हैं उपनिषद आदि में दी हैं, उन्हीं को अब वो साख्य प्रमाण बना रहे हैं छात्र इस प्रकार गुरुकुल में नहीं पढ़ाए जाते हैं अक्षर एक एक शब्द लेंगे अब चलिए अक्षर माने आ माने नहीं क्षर माने क्षरण होता नाश होता जिसका अम्बरा सचराचर में जो सर्वव्यापी है असीम है सीमा नहीं जिसकी धृत और जो संपूर्ण आकाशों को धारण करने वाला है वो आत्मा ही यज्ञ है वो ही घटघट वासी है वही स्व के नाम से भी जाना जाता है कहते हैं स्वस्थ हैं, अर्थात आत्मस्थ हैं। निरोग कहना तो यह है कि रोग आदि से रहित है लेकिन स्वस्थ और निरोग पर्याय वाची नहीं है भाषा को समझो शब्दों और अक्षरों का परिचय लो अक्षर जो कभी क्षर नहीं होते जिनका नाश नहीं होता अंबरांत धृती और जो सारे क्षीर सागरों को धारण करने वाला है सारी पृथ्वी सचराचर आकाशों का जो अधिष्ठाता है वो आप परमेश्वर वो परम सत्ता आत्मा के रूप में तुम सब में व्याप्त है तो बाहर कायरों की तरह भीरू की तरह बैसाखियां क्यों खोजें हम लेकिन हम तो भटक रहे हैं हम भूल गए और ऊपर की ऋचाओं में भी बताया कि जब हमने खाली शरीर भेजे थे तो उनका डिकम्पोजिशन होने लगा तो डायनासोर या जो महामैमल थे वो सारे के सारे अपनी मौत मरे न कि मारा किसी ने वो आजकल वेस्ट वाले ढूंढ रहे हैं क्या कारण हुआ था किस घटना के कारण मर गए थे अरे वो किसी ने नहीं मारा था वो जी ही नहीं पाए थे और वो हमारे प्रयोग असफल हो गए थे और ये हुआ कि माया में इनके शरीर इनके कोश ग्रेविटीज के साथ स्पेस में तो नष्ट नहीं होते लेकिन ग्रेविटी तो धरती पर तो माया है ग्रेविटी है ये नष्ट होते चले जाएंगे और ये ऐसा संभव नहीं होगा कि जब सूर्य परिवार दूर भागेंगे एक्सट्रीम एंड पर होंगे इसे भी समझ लो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ये सारे ग्रहों से परिक्रमा कराता हुआ सूर्य भी सुदर्शन चक्र की भांति नाचता हुआ देवलोक की परिक्रमा करता है और ये तैतालीस लाख २० हजार जब पृथ्वी वर्ष पूरे होते हैं तब पूरे सौर मंडल की एक परिक्रमा होती है इसी को हमने चतुर्युगी कहा है इसी की चार दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है और जब एक परिक्रमा वो पूरी कर लेता है तो नई परिक्रमा शुरू हो जाती है चाहे जिस बिंदु से मान लो लेकिन ये परिक्रमा का पथ वही होगा ये बिल्कुल झूठ है पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा अभी कर रही है क्या दोबारा भी वही उसी आकाश में से गुजरेगी बिल्कुल गलत है क्योंकि जब सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है तो अगली परिक्रमा वहां कैसे होगी और उसी प्रकार जब नक्षत्र भी घूम रहे हैं देवलोक भी परिक्रमारत है तो अगली परिक्रमा इस पूरे सौर्य परिवार की उस देव देवलोक की उस गैलेक्सी के मूव की ऑर्बिट की क्योंकि गलेक्सी खुद ही जब मूव कर रहा और इसको उसी की परिक्रमा करनी है तो हर बार स्थिति बदलती जाएगी ज़रूरी नहीं कि वो उल्काओं का पथ जो हमें पहली बार मिला था वो दूसरी बार भी मिले इसे समझने की जरूरत है तो ऐसी अवस्था में हर बार जीवन तो उतारा नहीं जा सकता धरती पर तो इसलिए जरूरी है कि जिस जीवन को हम धरती पर उतार रहे हैं अब इस प्रकार से उतारें कि वो जीवन निरंतरता पाए उसके भीतर आत्मा के रूप में एक छोटा एक यज्ञ जो सचराचर को उत्पन्न करने वाला यज्ञ है उसी यज्ञ को इसके भीतर सूक्ष्म होकर स्थापित किया जाए जिससे इसकी चमड़ी जो सड़ती है उसको वो भोजन से फिर कोष बनाए वरना पैंतीस दिन के भीतर आप में किसी के शरीर पर मांस नाम की चीज नहीं रहेगी अगर ये फिर से भोजन से कोश न बनाए तो और तीन महीना बीस दिन के बाद रक्त का एक कण आप में नहीं होगा क्योंकि खून की उम्र इससे ज्यादा नहीं है मर जाता है यदि वो यज्ञ फिर से आपके शरीर में रक्त ना बनाए तो इस प्रकार इस यज्ञ को उतारा गया ये तो बहुत जल्दी जाते ही मर जाते हैं तो इनको और एक वो भी प्रक्रिया रखी जाए क्योंकि जीव तो उत्पत्ति कर नहीं सकता हमने श्री राम की कथा में पढ़ा था कि इंद्र को श्राप दिया था आहल्या के पति ने कि तू सदा के लिए नपुंसक हो जा और ये मन इंद्र हमारा नपुंसक है ये उत्पन्न करना कुछ नहीं जानता और हम जीव सदा मन का साथ करेगा तो नपुंसक ही तो होगा उत्पत्ति का क्षण तो आत्मा के साथ जब जीव होगा तभी आएगा क्योंकि उत्पत्ति की सामर्थ्य आत्मा के पास है इंद्र तो नपुंसक है और हम हैं कि मन का साथ करते हैं उस मनोहारी आत्मा को जिसे मैं राम कहता हूं श्री कृष्ण कहता हूं उसका संग नहीं करना चाहते हैं। कितनी विचित्र बात है कि मेरे भीतर एक पूर्ण सत्ता व्याप्त है और मैं बाहर डरा डरा सा भीरू कांपता हुआ झूठ और कपट की लाठियों के सहारे किसी तरह दिन गुजारने की कोशिश कर रहा हूं ऐसी विचित्र बात है और इसी बात को यहां इस ऋचा में कहा कि उसे तो प्राणों जैसी प्रिय पुतली की तरह ना तारी दस हरिहाज अपने मन में बिठा ले कि गोविंद मेरा सर्वस्व है मेरी सब कुछ आप हाँ है ये मैं दिखावा भक्ति अब नहीं करूंगा आप ही में डूब के जीऊंगा और अपनी किसी कमजोरी को कोई सफाई नहीं दूंगा भाव मैं निर्ममता से मारूंगा और सारे सचराचर में अतिशय विनम्रता से सबके साथ जीऊंगा हाइश भी वेरी नाइस प्लेसिंग एंड हम्बुल टू ऑल एंड वेरी क्रूअल टू माई सेल्फ निर्मोभाव मैं ऐसा ही करूंगा क्योंकि जब तक मैं निर्ममता से अपनी कमजोरियों को नहीं हटाऊंगा मैं कभी सुधर नहीं पाऊंगा और स्वभाव गया तो एक नहीं अनेक जन्म गए अनेक जन्म गए तो मैं स्वभाव को अब कभी मैला नहीं होने दू और जब आत्मा के बिना जीवन का कोई क्षण नहीं कोई सृष्टि नहीं कोई यज्ञ नहीं मैं कुछ पाता नहीं हूं तो यह अपराध अब कभी नहीं करूंगा आज की ऋषा हमेशी ओर ले जाती है और इन्हीं कथाओं को हमने पिछली बार शिवपुराण में देखा गणपति और कार्तिकेय की कहानी में कि मेरे भीतर गणपति का योग रहे और मेरे बाहर कार्तिकेय का रूप रहे तो जीवन धन्य है और ये ऋचा सार्थक है भगवान ने भी योग को स्वीकारा उसे हृदय में रखा और कार्तिकेय के मोर के पंख को माथे से लगा लिया कि बाहर सबकी सेवा करेंगे सारे सचराचर के विष को कार्तिकेय बनकर मिटाएंगे और भीतर भगवान विनायक की भांति गणपति की भांति आत्मा से जुड़ते चलेंगे ये देवयान है ये शुक्ल मार्ग है जिसमें आवागमन नहीं है और जो बाहर की भौतिक आसक्तियों में जिएंगे उनकी पूजा पाठ जब तप सब नष्ट हो जाएंगे वो सकाम मार्ग है धूम्र मार्ग है जिसमें आवागमन है और महापतित योनियों में भटकने की बारी है आज की इन ऋचाओं को और वो जो अक्षर है अक्षरंग अंबरांत धृते। जो अक्षर है ना कहते हैं संघ को रंग मिलता है संघ का रंग आता है और जैसा संघ व्यक्ति का स्वभाव वही रंग पाता है ठिलिया वाले के सामने अठन्नी की लड़ाई में दोनों हाँ उसका रंग दोनों लड़ रहे थे गालियां बक रहे थे मंदिर आया तो बड़ा दान करके बहुत प्रसन्न हुआ तो संघ का रंग हम सब लेते हैं मत भूलो इस बात को कि संघ का जब रंग आता है तो फिर आत्मा का मनोहर रूप का संघ क्यों ना किया जाए विषयों के रंग क्यों लिए जाए आप सोचो कि आप पाप करते रहो भगवान आपका भला करता रहे वो तो करता रहेगा क्योंकि आत्मा को यज्ञ के रूप में इसीलिए तो बिठाया है कि हर प्रकार से रक्षा करे लेकिन अक्षर तो अब जब संघ का रंग आता है तो अक्षर जो क्षर नहीं होता ऐसी आत्मा के संग से जीव भी तू भी तो अक्षर अवस्था को चला जाएगा तो क्यों ना अमर का संग करें अमर हो जाएं हम स्वभाव को मन को जरा भी मैला ना होने दें कौन क्या करता है ये गोविंद जाने मेरा धर्म क्या है हम वही करेंगे और हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर भय किसका जब हर सांस हर क्षण जीवन का वो दे रहा तो फिर किससे मांगेंगे जे ही विधे राके राम ताही भी दे ता रही है राम में रहिए, है राम मै बन के राम की मौज बन जाइए इसमें बुरा क्या है ये बड़े बड़े वाद और वादे और ये पुथन्ने ये कोई अर्थ नहीं रखते यदि मेरा स्वभाव राममय नहीं है तो ज्ञान भी तभी, तभी तक ज्ञान है जब तक ये आत्मा से जुड़ा है और यही ज्ञान जब मन से जुड़ता है तो नाना वाद विवाद और भटकाव पैदा करता है इसीलिए कहा है कि आत्मास्व्यक्ति सहज होता है और मन का साथ करने वाला सदा ऐठा रहता है और ऐठन महापाप है पाप क्यों है अच्छा ये बताओ मुर्दा अच्छा है या जिंदा आदमी अच्छा है सच बताओ मेरे को बोलो एक मुर्दा यहां पड़ा हो तो आपको कैसा लगेगा अरे बताओ ना भाई खराब लगेगा और ये शरीर ऐसता कब है जब मर जाता है मुर्दा ही एंटता है तो जब जब ऐठन आए तो एक चुटकी मौन के अपने से ले लेना कि मित्र अभी तो दिन बहुत हैं, आज ही क्यों मर गया तू ऐठन हटा विनम्रता लाओ विनम्र हो जाओ जब जब मन में करवाहट आए निर्ममता पूर्वक हटाओ उसे नहीं। जब मान लिया वो है तो बस वो है हमें हमारे कर्तव्य करने कर मणे व रस्ते आज गीता के पाठ हमें हर कोई करता है अर्थ क्यों नहीं कर पाता आत्मा से जो जुड़ा नहीं है अर्थ के अनर्थ जरूर कर पाता है मन के साथ भटक जुड़ा है तो इंद्र शत्रु ये मन भटकाता है इसे कभी मत भूलना और इंद्रमाने यज्ञ को भी कहते हैं ये यज्ञ ही है जो इन गंदे विचारों और स्वभाव का तो सदा उसकी ज्योतियों में नहाए उसके मनोरम रूप में रहें और इसी को अब हम आगे श्री कृष्ण की कथा में लेंगे और वो कथाओं में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भगवान वासुदेव के कहने पर ही नारायण के कहने पर ही श्री कृष्ण जब अयोध्या में पधारे थे तो ये हुआ था कि अपने अमर इतिहास को भी अमर किया जाए और उसका एक ही तरीका था कि खाली घड़ों में अमृत भर दिया जाए जब मन खाली घड़ा होता है तभी उसमें अमृत भरता है और स्वभाव का तो यह था कि उस अमर इतिहास को उसके जीवन का प्रत्येक क्षण बनाकर रहस्य लीला जिन्हें आप राज्य लीला कहते हैं, उनका रूप देकर उसी समय आज से 6000 वर्ष पूर्व ही इन सारी ग्रंथों की कथाओं की कल्पना हुई थी लेकिन यह संकलित आज से 100 वर्ष पूर्व ही हुए हैं इस बीच के अंतराल में ये भोजपत्र ताम्रपत्र और रजत पत्रकों के सहारे ये कथाएँ गुरुकुल के शिक्षा क्रम चलते थे जिसे गुलामी के पहले धक्के में ही नष्ट कर दिया गया और फिर ये केवल स्मृतियों के सहारे चिए तो इसलिए इसमें प्रक्षिप्त खंड भी आए हैं क्षेपक भी आए हैं बहुत कुछ लगा है हम उन सब को हटाकर उसी रूप में जा रहे हैं तो इस प्रकार वो 20 लाख वर्ष पूर्व की भगवान श्री राम की कथा को जो भारत नामक जाति जिनके द्वारा लाई गई थी धरती पर जिनके पूर्वजों के द्वारा और आप भारत हैं न हिंदू न इंडियन न आर् भारत नाम रेश है आप भारत ही आपका जाति संज्ञक नाम है ये है कालांतर में भ्रम के कारण पैदा हुए भरतखंड वो स्थान है जहां इस जाति ने पहली बार इस मनुष्य जाति ने धरती पर पांव रखा तो भरत खंड कहलाया और इस जाति का नाम भारत है जो आज भी भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है गुलामी के अंतरालों में ये सारे नाम गंदी भद्दी गालियां हैं जिनको जबरदस्ती आप अपने साथ चिपका लेते हैं और दुर्भाग्य से भारत का संविधान भी वही भूल बैठा नेताओं की मेहरबानी से आप भारत नामक जाति हैं आप महान भारत हैं तो जब इस जाति का यहाँ तो ये उस राम कथा को 20 लाख वर्ष पुरानी उस कथा को हमने मन को ही दशरथ मन ही दशानन और जो पूरी कथा हमने करी उस कथा को उतारा ये भगवान श्री कृष्ण और वेदव्यास के इच्छा पर हुआ सारे ऋषि इकट्ठे हुए थे यही अयोध्या में ही अवध प्रांत अवध में ही उसके बाद कोई नहीं जानता था कि कल हम फिर इकट्ठे होंगे क्योंकि बहुत थोड़े समय के बाद बाण लीला हुई और भगवान वासुदेव का भी लोप हो गया और तब वेदव्यास और सब ऋषियों की सभा इकट्ठी हुई कि हम श्री कृष्ण को जाने नहीं दें उनको फिर वही घट वासी आत्मा का रूप देकर याद रखिए सनातन धर्म में कोई किसी व्यक्ति को नहीं पूछता है आत्मा को रूप दे अपनी अंतर आत्मा ही भजी जाती है नाना ना मूर्तियों के रूप में हम व्यक्ति पूजा नहीं देव पूजा करते हैं आत्मा की आत्मा को देव कहते हैं आत्मा की ही पूजा करते हैं सनातन का अर्थ है नित्य अजर अमर अविनाशी आत्मा के धर्म का नाम ही सनातन धर्म है इसे अन्यथा नहीं समझिएगा हम सनातन धर्म में न जाती है न पाती है न कोई भेद है एको ब्रह्म द्वितीय ये बाद में संप्रदायों ने आपको जातों में बांटा सामाजिक कारणों से समाज ने अपने आप को सुव्यवस्थित करने के लिए स्वयं को हाँ, अच्छे उद्देश्यों के लिए इकट्ठा किया जाते आदि बनाए यह सामाजिक विषय है और वो सांप्रदायिक विषय है धर्म केवल धर्मोपत्य जो पूर्व के ब्रह्म सूत्र में बताया कि धर्म केवल उस उत्पत्ति के क्षण के साथ जुड़ा हुआ उसी को मैंने धर्म कहा है और धर्म की कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं धर्मोपत्ये इसलिए कथाओं में भी जब सुनाऊं तो थोड़ा दिमाग खोल के बैठेंगे तो बाहर कृष्ण की कथा हो राम की कथा हो भगवान श्री राम की कथा हो महाविष्णु की कथा हो भोले भंडारी की भूत भावन भगवान महाशिव की कथा हो मैं आपको आपकी आत्मा की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको आपके अंतर से जोड़ना चाहता हूं मैं आप सबको सनातन अर्थात नित्य अमर बनाना चाहता हूं यही उद्देश्य गुरु की भी चर्चा जब वेद में करता हूं तो आपसे कहता हूं आपका अंतरात्मा ही आपका गुरु है वंदे कृष्ण जगत गुरु तेरा आत्मा ही तेरा गुरु है बाहर जगत तो नाट्यशाला है जैसे एक लड़के को राम बना के खड़ा करता हूं वैसे तेरे इस आत्म तत्व को के लिए एक ऋषि कोई गुरु को तेरे सामने रख देता हूं जिसे तू धारण करता है ये वाहे जगत की मर्यादा है कि उनको नमन कर लेकिन सत्य जगत जो तेरा आत्म जगत है उसमें आत्मा ही तेरा गुरु है अब इनको भी अपनी आत्मा में जाके देख यहां कसमे खाना कौल भराना बोल जमूरे बोल ये सब नहीं होता है बाहर जगत में वाहे जगत में सन्यासी और ऋषि का भी धर्म है कि कोई उसे गुरु माने ये उसकी भावना है लेकिन रे सन्यासी तू सब में एक राम देख एको ब्रह्म द्वितीय राष्ट्र यह विनम्र संबंध है सन्यासी का सचराचर के साथ इसमें कोई ऐठ नहीं क्योंकि ऐठता एंट ऐठन तो मौत का दूसरा नाम है आओ कि हम आत्मा की राह चलें, आओ कि सत्यनिष्ठ हो और अगले रविवार से हम भगवान श्री कृष्ण की कथा करेंगे वो त्रेता युग की बात है और कृष्ण की कथा द्वापर युग की कहानी है यही पीरियड है कि द्वापर के समापन काल में भगवान श्री कृष्ण की कथा है और यही महाभारत काल है इसलिए सारी कथाओं को और नाना ग्रंथों को हम एक साथ लेके चलेंगे जहां जहां से हमें अमृत कथाएं मिलेंगी हम उन्हें उठाते चलेंगे और वेद के रहस्यों को आत्मसात करते चलेंगे बाकी मैं फिर कहता हूं सत्संग का अर्थ होता है उसी में जीना ये कहना कि कथा सुनने से जैसे अक्सर कथावाचक कहते हैं जहां जहां तक आवाज आ रही है सबके पाप नाश हो रहे हैं तो फिर सबू दुखी क्यों हैं? उनकी पीड़ाएं यथावत क्यों हैं? उनके गलत आचरण आज तक हिले क्यों नहीं है ना जो सत का संग करेगा जो डूब के जिएगा वही अमृत पाएगा जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी बैठ जो उतरा ही नहीं तलहटी में वो मोती क्या खोजेगा चलिए ध्यान से सुनेंगे